श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ सत्ताईस 27 अक्टूबर अठारह स्थूल सूक्ष्म कारण तथा महाकारण. श्याम बसु क्या कोई सूक्ष्म शरीर को दिखला सकता है क्या कोई यह दिखला सकता है कि वह शरीर बाहर चला जाता है श्री राम कृष्ण जो सच्चे भक्त हैं उन्हें क्या गरज कि वे तुम्हें यह सब दिखलाएं कोई साला माने या ना माने उनका इससे क्या बनता बिगड़ता है उनमें इस तरह की इच्छा नहीं रहती कि कोई बड़ा आदमी उन्हें माने श्याम वसु अच्छा स्थूल देह सूक्ष्म देह इन सब में भेद क्या है श्री रामकृष्ण पंचभूत को लेकर जो देह है वही स्थूल देह है मन बुद्धि अहंकार और चित्त को लेकर सूक्ष्म शरीर है जिस शरीर से ईश्वर का आनंद मिलता है और ईश्वर से संभोग किया जाता है वह कारण शरीर है तंत्रों में उसे भगवती तनु कहा है सबसे अतीत है महाकारण तुरय यह मुख से नहीं कहा जा सकता केवल सुनने से क्या होगा कुछ करो भी भंग भंग रटने से क्या होगा उससे क्या कभी नशा हो सकता है भंग को कूट कर देह में लगाने से भी नशा नहीं होता कुछ खाना चाहिए कौन सा सूत 40 नंबर का है और कौन सा 41 नंबर का यह सब सूत का व्यवसाय बिना किए क्या कभी कहा जा सकता है जिनका सूत का व्यवसाय है जिनके लिए सूत की पहचान करना कोई कठिन बात नहीं इसीलिए कहता हूँ कुछ साधना करो तब स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण किसे कहते हैं यह समझ सकोगे जब ईश्वर से प्रार्थना करोगे तब उनके पाद पद्मों में केवल भक्ति की प्रार्थना करना अहल्या के साप मोचन के बाद श्री रामचंद्र ने उससे कहा तुम मुझसे कोई चर वर याचना करो अहल्या ने कहा राम यदि वर देना ही है तो यही वर दो कि चाहे शुक्र योनि में भी मेरा जन्म क्यों न हो फिर भी तुम्हारे पाद पद्मों में, में मेरा मन लगा रहे मैंने माता के पास एकमात्र भक्ति की प्रार्थना की थी श्री माता के पाद पद्मों में फूल चढ़ाकर हाथ जोड़ मैंने कहा था माँ यह लो तुम अपना ज्ञान और यह लो अज्ञान मुझे शुद्धा भक्ति दो यह लो अपनी शुचिता और यह लो अपनी अशुचिता मुझे शुद्धा भक्ति दो यह लो अपना पाप और यह लो अपना पुण्य यह लो अपना भला और यह लो अपना बुरा मुझे शुद्धा भक्ति दो यह लो अपना धर्म और यह लो अपना अधर्म मुझे शुद्धा भक्ति दो धर्म अर्थात धनाधिकर्म धर्म को लेने ही से अधर्म को लेना होगा पुण्य को लेने ही से पाप को लेना होगा ज्ञान को लेने ही से अज्ञान को लेना होगा शुचिता को लेने ही से असुचिता को भी लेना होगा जैसे जिसे उजाले का ज्ञान है उसे अंधेरे का भी ज्ञान है जिसे एक का ज्ञान है उसे अनेक का भी ज्ञान है जिसे भले का विचार है उसे बुरे का भी है यदि शुकर का मांस खाकर भी ईश्वर के पाद पद्मों में किसी की भक्ति हो तो वह पुरुष धन्य है और यदि भविष्य भोजन करके भी संसार में आसक्ति रही डॉक्टर तो वह अधम है यहाँ एक बात कहता हूँ बुद्ध ने शुकर मांस खाया था शुकर मांस खाया नहीं कि पेट में शूल होने लगा इस बीमारी में बुद्ध अफीम का सेवन करते थे निर्वाण सिरवाण जानते हो क्या है बस अफीम खाकर पीनक में पड़े रहते थे बाह्य संसार का कुछ ज्ञान नहीं रहता था यही निर्वाण हो गया बुद्ध देव के निर्वाण की यह अनोखी व्याख्या सुनकर सब लोग हंसने लगे फिर दूसरी बातचीत होने लगी